जय जय फूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्रीलाम हरि गोविंद जय जय ंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोरवृंदवन ब लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम ओं पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदन व्यास यस्य कमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षणलक्षत श्रीकृष्णाक्षम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहंबराकुर तो तो तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्री चैतन्यदेव वंदेहंश्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीूप श्री साग्र जा सह गणरघुनाथानीतम तम सजीव साध्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सहगणलताी श्री शाखाविता आजान लिभु कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकुण वंदे कृष्णपरविंदयुग यस्मंगी दूसरा वक्षोज प्रणीक्रते विल स्नग्धों नागस्व काश्मीर तलशोणिमोपरीतने कस्तूरिका नीलम श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरीज मतंग नाराएण नमस्कृति नरम चुम् दिवीं सरस्वती व्या तय मुदीर वाचाकुभ्य कृपा सन्धुभ्यता पावेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गति ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे कुत मनमतेर्दयान्द्र तुलसी कानम यदमना च पुराणप्ठनम तहि तो हरि त्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाण तीर्था वसंति त्रो था प्रसंगो बोल सुवन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरी बिहारी चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री गौर निरीबो श्री हरिदास ठाकुर की जय ग्यारह पर तिरसठवी प्यार श्री चैतन्य ची हरिदास ठाकुर के निर्वाण का उस लीला का श्री कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु को जब जब भी बेरह उत्तर प्राप्त हुआ उस समय श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रात्रि में तो श्री गीत गोविंद श्रीगोर हरिबो आदि की जो रचनाएं हैं चंडीदास इनकी रचनाओं को सुनाकर के महाप्रभु के विरह को शांत करें दिन में सब भक्त लोगों का आना जाना रहे इसलिए महाप्रभु को विरह है नहीं श्री हरिदास ठाकुर के संकीर्तन के द्वारा उस विरह का बहुत बड़ा जो आवेग है वह नाम संकीर्तन के द्वारा शांत हो जाए इस तरह से श्री हरिदास ठाकुर उनका उपस्थित रहना महाप्रभु की लीला में साथ में जुड़े रहना या महाप्रभु के विरहभाव में उनके आवेद को शांत करने में बहुत बड़ा घटक था परंतु तो हरदास ठाकुर के चले जाने के बाद में श्रीमंद महाप्रभु का जो विरह का आवेश था वो अत्यंत अत्यंत फिर बढ़ गया और श्रीमंद महाप्रभु ने श्री हरदास ठाकुर उन्होंने जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य ने कह करके अपने प्राणों का उस उतकमन किया काल में श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम विलास विवर्त रूप श्रीमद महाप्रभु का जब स्मरण किया तो उस स्मरण को करके प्राणों को त्याग किया है सर्वोत्तम जो नाम का शुद्धतम स्वरूप था वह श्री प्रियालाल का लीला विलास वो उनके सामने स्फुट हुआ उसका स्मरण करते हुए ही उन्होंने देह का परित्याग किया श्री महायोगेश्वर श्रो जैसा उनका जब स्वच्छंद मरण देखा सब लोग ये कह रहे हैं तो भीष्म पिता के समान स्वच्छंद मरण है क्योंकि महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप मुझे बर दो और आपके सामने इस तरह से मैं अपने प्राणों का त्याग करूं और ये कहकर के अपनी इच्छा के अनुसार महाप्रभु जब आए उस समय महाप्रभु के सामने ही इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया इच्छा मृत्यु का इनको वरदान प्राप्त हुआ जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया हो विष्व को तो मिला था इनको तो अपने आप ही वो वरदान प्राप्त प्रभु ने हरदास ठाकुर के हरिदास को लेकर के खूब नृत्य किया नृत्य करते हुए फिर जब किया, तब सब ने श्री हरदास ठाकुर को विमान के ऊपर चढ़ाया विमान की रचना की और विमान को चढ़ा करके सब हर नाम संकीर्तन करते हुए कंधे पर हर नाम उच्चारण करते हुए हरदास श्री हरदास ठाकुर को कंधे पर लेकर के समुद्र की ओर चले आगे आगे श्रीमद महाप्रभु संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं और पीछे जितने भी भक्तगण हैं वे संकीर्तन करते हुए और हरदास ठाकुर के डोला को विमान को अपने कंधे के ऊपर लेकर रख कर और सब जा रहे हैं हरदास समुद्र सब त्रिजोध स्नान कर समुद्र के पास में लाकर के हरदास को स्नान कराया और हरदास को स्नान करा करके कर प्रभु कहे समुद्र यही महातीर्थ हईन कि आज ये समुद्र महातीर्थ हो गए क्योंकि हरदास ठाकुर ने यहां पर अंतिम स्नान किए हैं तो आज प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ हईन कि ये समुद्र महातीर्थ हो गए हैं तीर्थों को तीर्थ करने वाले संत ही होते हैं तीर्थम करोते तीर्था ने तो हरदासेर पादों तक पिए भक्त उस समय हरदास को स्नान करा करके सब श्री हरिदास के चरणाम को ग्रहण कर रहे हैं समुद्र के जल को ग्रहण कर रहे हैं हरिदासेर अंगे दिल प्रसाद चंदन और उस समय श्री हरदास के अंग में सब ने प्रसादी चंदन वो सर्व प्रदान किया हरिदास के अंग अंग में सबने चंदन लगाया डोर कदार प्रसाद दिल और उस समय जगन्नाथ जी की प्रसादी पट डोरी उनको गले में पहनाई जगन्नाथ जी का प्रसादी चंदन जगह जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रसादी वस्त्र उनके अंग के ऊपर चढ़ाया और डोर कडाल प्रसाद वस्त्र जो डोरी प्रसादी चंदन वस्त्र इनको चढ़ाया और फिर बाल काय गर्त करी कहा समुद्र के किनारे मिट्टी जो है वो मिट्टी का गड्ढा बनाकर के मिट्टी रेती हटा करके गड्ढा करके वहां पर श्री हरदास ठाकुर को सशरीर समाधि वहां पर प्रदान की चार दिगे भक्तगण कर रहे हैं कीर्तन चार और भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं बकरेश्वर पंडित कर रहे हैं कनंद कीर्तन और समय बकरेश्वर पंडित आनंद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं हरि बोल हरि बोल बोले गौर आय अपन श्रीहस्ते बालू दिए तार गायबोल हरि बोल हरि बोल बोल करके श्री गौर राय अपने श्रीहस्ते से बालु का प्रदान कर रहे हैं माने श्री हरिदास को शयन करा करके फिर बालु का रेती की बाल का में उनके को समाधि प्रदान कर रहे हैं जो संस्थ हो जाते हैं या परमहंस हो जाते हैं संन्यास के बाद में तो व्यक्ति वैसे ही अग्निस्वरूप हो जाता है तो सन्यासी को या तो जल समाधि दी जाती है या संयासी को भू समाधि दी जाती है दाह नहीं होता है मान तो आप तो सुविधा की दृष्टि से मैंने ये कहीं शायद अनुमति भी मिल गई है कि नहीं दाह किया जा सकता है वैसे संन्यास जिन्होंने विधिवत संन्यास ग्रहण किया है उनको तो जल समाधि ही प्रदान है नदी के किनारे है तो जल समाधि या कहीं भू समाधि सन्यासियों को भू समाधि ही प्रदान की श्री ठाकुर तो परम हंस होकर के विराजमान है उनका कहना है इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने आपन हस्ते बालू दिले तार गाय अपने श्रीहस्त से बालू का प्रदान की और तारे बालू दिया ऊपरे पिंडा बधाई हरिदास ठाकुर को बालू देकर के बालू में दबा करके उसके ऊपर बालू का ही पिंडा एक चबूतरा बनाया माने समाधि बनाई और चौदह के पिंडार महाआवरण कई और फिर चारों ओर उस पिंडा जो है वो पिंडा की वेदी निर्माण की है और समाधि के चारों ओर ऊंची कहीं बाढ़ उसको भी लगाया तो ऊंची दीवाल जो है वो दीवाल में खड़ी की है चौदह के पिंडार महा आवरण कई उस चबूतरे के चारों ओर महान आवरण मान ऊंची जो दीवाल है वो दीवाल भी खड़ी की है, है, है। तहा बेड़ प्रभु करे कीर्तन दर्शन और उस की परिक्रमा देते हुए श्रीमंद महाप्रभु कीर्तन नर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं श्रीमंद महाप्रभु अपू रूप से हर ध्वनि कोलाहल भौरे त्रिभुवन और हर ध्वनि के कोलाहल में त्रिभुवन उस समय भर गया है संपूर्ण त्रिभुवन भगवान की ध्वनि के कोलाहल से भर गया तबे महाप्रभु सब भक्तगुण संग उस समय श्रीमंद महाप्रभु ने जितने भी भक्तगण हैं उन सब संग में लिया और संग लेकर के श्रीमंद महाप्रभु समुद्र कौले स्नान जल के लिए रंगे जल के लिए करते हुए जल के लिए पूर्वक श्रीमन महाप्रभु ने समुद्र में स्नान किया फिर हरदास से प्रदक्षिण करी आय सिंह द्वारे हरिदास की प्रदक्षिणा करके श्रीमंद महाप्रभु सिंह द्वार के पास में आए और हरि कीर्तन कोलाहल सकल नवरे हरि कीर्तन का कोलाहल संपूर्ण नगर में उस समय किया गया श्रीमंद महाप्रभु कीर्तन करते हुए जो कोलाहल जो है वो सारे नगर में छा गया है कीर्तन कर रहे हैं कीर्तन का कोलाहल छा गया है और सिंह द्वारे आश प्रभु पसारी ठाए श्री महाप्रभु सिंह द्वार पर आए और सिंह द्वार पर आकर के जितने पसारी थे माने प्रसाद जो भी प्रसाद देने वाले हैं प्रसाद बांटने वाले हैं बेचने वाले हैं उन प्रसाद की दुकान के दुकानों के पास में आए पसादियों के पास में आए और आचल पार्थि प्रसाद मागिल तथाई महाप्रभु अपने अंचल को फैला करके सबसे प्रसाद मांग रहे हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद दो हमको श्री हरदास ठाकुर का महोत्सव करना है तो महाप्रभु ने स्वयं भिक्षा उस समय की और सिंह द्वार के ऊपर आकर के महाप्रभु आंचल पसार करके प्रसाद बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनसे प्रसाद मांगने लगे हरदास ठाकुर ने महोत्सव तौरे प्रसाद मांगे भिक्षा दे तो हमारे श्री प्रभु कह रहे हैं कि हरदास ठाकुर का महोत्सव करने के लिए मैं प्रसाद मांग रहा हूं आप मुझे भिक्षा दीजिए कि आप मुझे भिक्षा दे हरदास ठाकुर का जो प्रसाद है उस प्रसाद को हरदास ठाकुर का उत्सव करने के लिए प्रसाद मैं भिक्षा मांग रहा हूं उस समय मुझे भिक्षा दीजिए प्रभु के इन बचनों को सुन करके सुनिया पसारी सब चांदड़ा उठाया प्रसाद दिल प्रभु के आनंदित हो ये सुन करके श्री जितने भी पसारी थे प्रसादिया थे दुकानदार उन प्रसाद दु, प्रसादिया दुकानदारों ने चांगड़ा उठाइया बड़े बड़ी जो डलिया हैं, उन दलियाओं को उठा करके और उस समय प्रसाद दिया है प्रसाद दिल प्रभु के आनंदित श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद वो महाप्रभु को दिया आनंदित होकर के और पर्याप्त मात्रा में प्रसाद इकट्ठा हो गया सब लाल करके दे रहे हैं अत्यंत आनंदित हो रहे हैं स्वरू गोसाई पसारी निषेधिल उस समय स्वर्ग गोसानी ने उस समय सबने महाप्रभु के हाथ में जब ये दलिया दे रहे थे तो सबने स्वर्ण गोसानी ने उनको रोका भाई हाथ में मत दो लाओ यहां पर रख दो और स्वयं दलियाओं को अपने हाथ में ग्रहण किया और वे सब तो कहां तक बोझ उठाएंगे इसलिए स्वर्भ गोसावी सहन नहीं कर सके और उन्होंने प्रसाद को अपने हाथ में लिया सब दुकानदार अपनी अपनी दुकान के ऊपर बैठ गए जाकर के बैठ गए स्वर्भ गोसाई कहल सब प्रसादी रे हाँ गोसाई प्रभु के घरे पठायल चार वैष्णव चार पिछोड़ा संगे राखिल और उस समय सौरूभ गोसाई ने प्रभु के घरे पठायल जो प्रसाद था उसको प्रभु के घर में भेज दिया उनके स्थान पर भेजा और अपने साथ में चार ब्राह्मण वैष्णव को रखा जो प्रसाद को उठा सके ढूं सके प्रसाद को पधराना है फिर ऐसा कहकर के स्वरूप गोसाई कहिल सब पसादी रे एक एक दिव्य एक पुंजा आने देहु मोरे कि आप लोग अपने अपने पात्रों में से एक एक द्रव्य थोड़ा थोड़ा हमको देते जाइए यही मते नाना प्रसाद बोधा बाधाई जब ज्यादा से ज्यादा प्रसाद होने लगा तो फिर कहा नहीं इतना नहीं चाहिए आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमारी इसे झोली में डाल दीजिए सो चार आदमी कपड़ा पकड़ करके खड़े हो गए और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसमें डालते जा रहे ए मते नाना प्रसाद बोझा बाधा इस प्रकार कई पोटलिया बाधी गई आये चार जने मस्त के चढ़ाइया और उस समय चार जनों के मस्तक के ऊपर चढ़ा करके उस प्रसाद को भी महाप्रभु के पास में पधराया गया महाप्रभु के घर पर गंभीर में पधराया गया बानाथ पट्टनायक नायक प्रसाद आनिल्य और उस समय बाणीनाथ पट्टनायक ये भी बहुत सा प्रसाद लेकर के आगे काशी मिश्र अनेक प्रसाद पठाये काशी मिश्र ने अपनी ओर से बहुत सा प्रसाद भेजा प्रसाद की कमी रहेगी आप वहां पर वो भिक्षा करके लाए सब लोग दे रहे हैं स्वरूप दामोदर उसको पहुंचा रहे हैं और इधर से श्री बाणीनाथ पट्टनायक ये तो राजा के अधिकारी है इन्होंने राजा की ओर से बहुत ज्यादा प्रसाद भिजवा दिया ताशी मिश्र जो है उनकी तरफ से बहुत साजवा दिया गया सब वैष्णव प्रभु सादी सादी उस समय सब वैष्णव सम को श्रीमद महाप्रभु ने पंक्ति बार बैठाया पंक्ति पंक्ति ढोकर के बैठाया आपने परवेश प्रभु लिया चार जन चार और श्री महाप्रभु अपने हाथ से सबको परोस रहे हैं चार जनों को साथ में ले लिया महाप्रभु कुछ परोस रहे हैं कुछ और लोग भी परोसते हुए विराजमान महाप्रभु हस्ते अल्पे नहीं आए से महाप्रभु का जो परोसना है वो थोड़ा तो है नहीं महाप्रभु जिस समय परोस रहे हैं तो कोई थोड़ा प्रसाद तो हाथ में आता नहीं है पूरा हाथ भरते हैं खप को भरते हैं और उस समय परोस देते हैं तो एक एक की पातल पर इतना आता है कि एक एक एक एक एक पाते पंच जनार भक्षु भ कि पांच आदमी भोजन कर ले इतना एक एक पत्तल के ऊपर परोस रहे हैं कभी प्रसाद की कोई कमी पड़ सकती है क्या महाप्रभु परोस रहे हैं तो वहां पे तो आनंद आनंद है कभी कमी होने की तो कोई बात है ही नहीं स्वरूप कहे प्रभु बस करो दर्शन उस समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा कि मारे आप कहाँ तक परोसेंगे इतने आदमियों को परोसेंगे थक जाएंगे इसलिए आप बैठो और आप दर्शन करो आमे यहां सवाल और मैं स्वयं इन सबको इतने आदमी है परोसने वाले इन सबको को लेकर के मैं परवेशन करूंगा इसलिए आप बैठो परेशान होने की जरूरत नहीं स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर चार जन परिवेशन करे निरंतर तब स्वरूप दामोदर ने श्री जगदानंद ने काशीश्वर ने शंकर पंडित ने इन चार जनों ने परिवेशन करना प्रारंभ किया प्रभु ना खाई ले केहू ना करे भोजन अब सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं सामने परोस दिया गया है परंतु कोई भी खाना प्रारंभ नहीं कर रहा है प्रसाद आप प्राण नहीं कर रहा है प्रभु ने भोजन नहीं किया है इसलिए कोई भी भोजन नहीं करे प्रभु से दिन काशी मिश्र निमंत्रण दैवयोग से महाप्रभु का उस दिन काशी मिश्र के घर में निमंत्रण था आपने काशी मिश्र आयला प्रसाद लैला उस समय काशी मिश्र स्वयं प्रसाद लेकर के वहां आए और प्रभु के भिक्षा कराई ला आग्रह करिया। कर दिया और वह आग्रह करके श्री प्रभु को भिक्षा कराई काशी मिश्र वहां आए और प्रभु को उस समय आग्रह पूर्वक इन्होंने भोजन कराया पूरी भारती प्रभु भिक्षा कही परमानंद पूरी और श्री ब्रह्मानंद भारती इन दोनों के साथ में श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय भिक्षा की भोजन किया और सकल वैष्णव तबे भोजन करे जब काशी मिश्र जो प्रसाद लाए उस प्रसाद को महाप्रभु ने अलग खाया अलग अरोगा है उस समय सब लोग परम परम आनंदित हो गए हैं तब सब वैष्णवों ने आनंद पूर्वक भोजन किया आखंड पूरी या सभा कराये कराए भोजन दे दे बल प्रभु बलिन बचन सब वैष्णवों को महाप्रभु उस समय आकंत भजन भोजन करा रहे हैं गला गला भर गया सबका पेट पूरा भर गया है आकंत भोजन कराया है और महाप्रभु परोसने वालों को और आदेश दे रहे हैं दो दो इनको परोसो इनको परोसो इनको परोस ऐसा कहकर के दे दे बल प्रभु बोलेन वचन भोजन करिए सबे कैला आचमन भोजन करने के बाद में सब ने आचमन किया पर प्रभु माल्य चंदन और श्री प्रभु ने सबको माल्य चंदन ये पहराया माला चंदन पहराया प्रेमा विष्ट हया प्रभु कौरे बरदान सुन गणे जुजाय मन का उस समय प्रेमाविष्ट होकर के श्री महाप्रभु सब भक्त गणों को बरदान देने लगे और उस वरदान को श्रवण करके सब भक्तगणों के मनोप्राण एकदम आनंदित हो गए क्या वरदान दे रहे हैं महाप्रभु का वरदान सुनिए कि हरिदासन सब ये कैल दर्शन ये तहा नृत्य कैल ये कैल कीर्तन ये तारे बालुका दीते गमन तार महोत्सव यही कर भोजन अच्छे तार सभार कृष्ण प्राप्ति बल के श्री हरिदास के इस महामहोत्सव में हरदास उत्सव में जिनने किसी भी प्रकार से कोई सहयोग दिया है अचरे हाईवे तार सभार कृष्ण प्राप्ति जल्दी ही उन सब को कृष्ण की प्राप्ति होगी जिन्होंने हरदास के विजय उत्सव में माने प्रस्थान के उत्सव में विजय ये एक शिष्टाचार की भाषा है मंगलमयी भाषा है विजय का मतलब है कहीं जाना परंतु जाना यह एक अपशकुन का शब्द है इसलिए विजय शब्द का प्रयोग करते हैं गुरुजी को जाना है कहीं दूसरे के परदेश तो शिष्टाचार की जो बोली है वो है कि गुरुजी आप कितने बजे विजय करेंगे एक बोली है एक शिष्टाचार की बोली आप कब जाएंगे ये नहीं ये असिस्ट भाषा है और गुरुजी कितने बजे विजय भाई जल्दी करो गुरुजी जी की विजय का समय आ गया तो ये विजय माने जाने तो विजयोत्सव श्री हरदास ठाकुर का जो विजयोत्सव है उसको तो ये एक बहुत शिष्टाचार की सामान्य बोली है वो शिष्टाचार धीरे धीरे परिवारों में समाप्त तो होता हुआ चला जा रहा है पर पुरानी बोली ऐसी थी पहले ये भी कहते थे कि बत्ती बुझा दो गलत बत्ती बढ़ा दो दुकान बंद कर दो नहीं दुकान बढ़ा दो ये एक शिष्टाचार की बोली है ताला लगा दो नहीं ताला मंगल कर दो तो एक शिष्टाचार की बोली है तो ये भारतीय परंपरा सदा आनंदात्मक रही है और आनंदात्मक होने पर वहां पर जीवन में भी सर्वदा मंगल और जो आनंद है उस आनंद को ही कहीं बढ़ाने का प्रयास किया गया और वो धीरे धीरे वो आ, सब समाप्त हो गया धीरे धीरे वो समाप्त होता जा रहा है और दूसरी जो अमंगलमयी भाषा हैं, वो भी अब व्यवहार में आने लगी। अब कोई समाप्त तो हो जाए तो उनका वैकुंठवास हो गया उनका रज प्राप्ति हो गई इस तरह से बोला जाएगा मर गए जी गए, ये सब अच्छी बात नहीं है ये अच्छा बोला नहीं जाएगा ये इस तरह तो अभी भी मनुष्य का शिष्टाचार का ही पालन किया जाता तो हरिदास है श्री हरिदास का जो विजयोत्सव है उसका जिन्होंने दर्शन किया एक बात फिर दूसरी बात ये नृत्य कैल हरदास के विजयोत्सव में जिन्होंने नृत्य किया ये कैल कीर्तन तीसरी बात जिन्होंने कीर्तन किया जिन्होंने श्री हरदास ठाकुर को बालुका प्रदान की और जिन्होंने हरदास ठाकुर के महोत्सव में भोजन भी किया प्रसाद भी पाया वे सबके सब, के सब उन सबको शीघ्र ही कृष्ण प्राप्ति की कृष्ण की प्राप्ति होगी हरदास दर्शन है शक्ति श्री हरदास उनके दर्शन में ये शक्ति विराजमान है कि हरदास का जिन्होंने दर्शन भी किया उनमें भी ये सारी शक्ति विराजमान है कृष्ण कृपा कृष्ण मोर दिया छिन्न संग आह श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की और मुझे श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे भी संघ प्राप्त हुआ स्वतंत्र कृष्ण ने इच्छा कई भंग हाय कृष्ण की इच्छा स्वतंत्र है पहले तो उन्होंने हरदास का मुझे संग दिया और फिर जितने दिन संग दिया उतने दिन तो संघ रहा फिर कृष्ण की इच्छा कृष्ण ने उस संघ को भंग भी कर दिया अब संघ को छोड़ा दिया ऐसे शिव महाप्रभु अपने हृदय की वेदना को भी कहीं प्रकट कर रहे हैं वेदा भाव को भी प्रकट कर रहे हैं तो भगवत इच्छा के आगे और कौन सा किसका बल है तो हरिदार इच्छा ये हईन चलित अमार शक्ति तारे नारिले राखीते हरदास कि जिस समय इच्छा हुई उस समय जाने के लिए उन, उनके उन्होंने मुझसे प्रार्थना की तो हरदास की इच्छा जब हुई जाने की मेरी शक्ति नहीं हुई कि मैं हरदास को रोक दू कि नहीं आपको रुकना होगा ऐसा मेरी शक्ति भी हिम्मत नहीं हुई हरदास के आगे मैं भी मौन ही हो गया इच्छा मुझे क्राण निष्कर्मा उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से ही अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया पूर्व एन सुनिया भीष्म पहले जैसे भीष्म के मरण का श्रवण किया गया था श्री भीष्म ये मन में इच्छा धारण कर रहे हैं कि कृष्ण मेरे सामने आ जाएं, तब उनके सामने मैं प्राणों का त्याग करूंगा और कृष्ण से कहा भी कि मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं जब प्राण त्याग करूं उस समय आप मेरे सामने उपस्थित रहे ये श्रीमद में उल्लेख भी आए विष्णु पितामे तो तत्वता तो यह कहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि विष्णु पिता ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की उत्तरायण आएगा तब तो मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा यह मुख्य बात नहीं है व्यक्ति को इस बात के लिए बड़ा चिंतित नहीं होना चाहिए कि उत्तरायण है कि दक्षिणायण है कौन सा देश है कौन सा काल है जहां मृत्यु होगी वहां होगी इससे बहुत ज्यादा चिंतित करना नहीं चाहिए चिंता ये करनी चाहिए कि प्राणोत्सर्ग के समय ठाकुर जी का स्मरण बने प्राणोत्सवर्ग के समय श्री ठाकुर कृष्ण नाम कृपा करके जुहा के ऊपर आए हम कब मरे कहा मरे ये महत्वपूर्ण नहीं ार्थ्याग करते समय हमारे मन की वृत्ति क्या है यह मुख्य है हमारे मन की वृत्ति श्री ठाकुर चरणार्व में श्री मनमोहन के चरणार में होनी चाहिए यह मुख्य बात इसलिए देश काल कभी भी प्रधान नहीं है कोई ये कहे कि अमुक देश में मरने से ठीक है तीर्थ धाम की प्राप्ति हो बहुत अच्छी बात है परंतु तो, धाम तो व्यापक है स्मरण ध्यान का होना चाहिए धाम का होना चाहिए ये एक मुख्य बात इसी तरह से काल जो है वो काल उसकी भी हम उसको चुन नहीं सकते हैं हर के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो विष्णुता में किस तरह से काल को चुन सके परंतु श्री कृष्ण स्मरण बने ये मुख्य बात इसे देश काल की अपनी कहीं महिमा है परंतु तो वो गौण है मुख्य वस्तु यह है कि हमारी चित्रवृत्ति मृत्यु के समय कहा मृत्यु के समय भगवत मृत्यु की कला यही है कि मृत्यु के समय भगवत स्मरण हो ये कहीं विचार रखा जाए कि हे ठाकुर कृपा करके उस समय अपने चरणारिंद का हमको स्मरण करा दो ये मुख्य वस्तु होकर के मेरा तो पूर्व सुनिया मरण पहले जैसे भीष्म पितामह के मरण को सुना था और उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे प्राण त्याग करते समय आप मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहें इसी तरह से यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी और दूसरे दिन ही महाप्रभु जब सामने आए तो उनके सामने ही उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ण किया क्या सुंदर ये देह त्याग करने की प्रक्रिया है अद्भुत बहुत अद्भुत हरदास पृथ्वी हरिदास आचिला श्री हरदास पृथ्वी के शुरू थे आज हरदास पृथ्वी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है ये मेदिनी ये पृथ्वी आज रत्न शून्य हो गई एक रत्न समाप्त तो हो गया था बिन रत्न शून्य उनके बिना ये पृथ्वी तल रत्न शून्य हो गया है एक महान रत्न पृथ्वी से जैसे खो गया है उड़ गया है जय हरदास बोले कलिस जय ध्वनि हरदास की जय ऐसा कहते हुए सब जय जय ध्वनि कर रहे हैं महाप्रभु नाचे ऐसा ना कहकर श्री महाप्रभु आनंदपूर्वक नृत्य कर रहे हैं अपने आप नाच रहे सब उस समय श्री हरदास उनका गायन कर रहे हैं जय जय हरदास करके नाच रहे हैं श्री हरदास ने नाम की महिमा का प्रकाशन किया ये उनके विजय उत्सव पर सब उनका स्मरण कर रहे हैं इसलिए जन्मोत्सव की भी अपेक्षा जो अंतिम उत्सव है स्मरण तिथि आराधना तिथि वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जन्मोत्सव में तो सब कुछ संभावना के ऊपर आधारित है बालक ने जन्म लिया आगे वो कैसा होगा कौन जानता है भविष्य में क्या है इसको कौन जानता है ठाकुर के जन्मोत्सव में तो सुनिश्चित है कि उन्होंने जन्मोत्सव किस लिए लिया उसका प्रयोजन सुनिश्चित होता है परंतु व्यक्ति के जन्मोत्सव में वो क्या करेगा यह केवल संभावना मात्र है सुनिश्चित नहीं है कि आगे उस बालक का जीवन कैसा होगा श्रेष्ठ होगा समाज के लिए उपयोगी होगा लोक मंगलकारी होगा कि लोक अमंगलकारी होगा ये कोई नहीं जानता है परंतु तो केवल ये संभावना में कि ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी होगा सब लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और महा उत्सव मनाते हैं, हैं। परंतु तो जहां आराधना उत्सव होता है समापन का उत्सव होता है विरोहोत्सव होता है उस विरोव में उसके समाज के प्रति जितने भी कार्य हैं, वे सब सामने होते हैं उसके जीवन की पूरी की पूरी पद्धति और जीवन का जो उद्देश्य है वह सामने होता है तो समाज को उसका जो देन है वो प्रत्यक्ष है संभावना नहीं है उसको सामने देखा गया इसलिए गौरीय समाज में विशेष रूप से गुरुदेव के विरोत्सव उसको भी बड़े उल्लास के साथ में और उत्साह के साथ में मनाने की पद्धति रही एक कारण विरोहोत्सव और जो आराधना दिवस है उस आराधना दिवस को मनाने का एक दूसरा प्रयोजन ये है कि संसार में जब तक जीव विराजमान है व्यक्ति विराजमान है तब तक वह अपने भजन में कहीं ना कहीं विघ्न से युक्त है यहां पर निर्विघ्न भजन जगत में नहीं है निर्विघ्न भजन प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति ग्रह करता है तो ठीक है बहुत सारी बाधाएं उसकी दूर हो जाएंगी ग्रह त्याग करने परंतु तो फिर भी अनेक अनेक बाधाएं कहीं ना कहीं बनी ही रहेंगी आध्यात्मिक आध्या चिंता दैविक प्रकोप कभी शरीर के रोग इत्यादि आदि भौतिक बहुत सारी बाधाएं कहीं न कहीं बनी रहेंगी परंतु तो जब वह निकुंज प्रवेश करता है उस समय बैकुंठ धाम करने पर उसके भजन में कोई कुंठा नहीं रहती कोई बाधा नहीं रहती इसलिए निर्विघ्न भजन का एक महा महोत्सव है इसलिए जाको जग मरवो कहे सो मेरे आनंद अमर वृंदावन के रसकों ने कहा कि जगत को जिसको मरना कहता है वो मेरे लिए आनंद की वस्तु क्योंकि निर्विघ्न भजन की प्राप्ति होगी इसलिए मरण उत्सव की भी मरण भी उत्सव होकर के विराजमान है विरह भी उत्सव होकर के विराजमान तो दो कारण हो गए एक कारण है वो कि व्यक्ति की समाज के प्रति जो देन है वह सबके सामने कि उसने समाज को क्या देन दी भजन के मार्ग में दूसरों का कितना उपकार किया जन्म के समय यह स्पष्ट नहीं दूसरा कारण विरोध सब का यह कि निर्विघ्न भजन अब वो बन रहा है तीसरा उसने जो साधन किए वो साधन का फल उसको प्राप्त हो रहा है और फल उपलब्धि का कि वह निरंतर निरंतर भजन करेगा यह फल उपलब्धि का एक अवसर है इसलिए विरोध सब की अपनी विशेषता है और वो महाआनंदमय होकर के ही विराजमान है ऐसा वो परम परम उत्सव वो विराजमान मनुष्य देह या कर्म देह भी है और यह भोग योनि भी है भोग योनि में कहीं किसी भी प्रकार के कर्म कांड या अंतिम क्रियाकलाप को करने की आवश्यकता नहीं है परंतु मनुष्य देह योनि क्योंकि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है इसलिए वहां पर कहीं क्रीमेशन जो श्राद्ध इत्यादि कर्म है किसी न किसी प्रकार से उनको करने की आवश्यकता है गृहस्थी है तो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार कहीं पिंडदान इत्यादि करके आगे उसे भोग योनि की प्राप्ति हो जाए उसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार उसको भोग योनि की प्राप्ति हो जाए क्योंकि एक देह छूटा और आगे का जो देह है उसको प्राप्त करने की जहां पिंडदान की दस पिंड की दशगात्री की प्रक्रिया है उस दशगात्री की प्रक्रिया के द्वारा उसे आगे भोग की योनि की प्राप्ति हो जाए इसलिए दशगात्र की जरूरत है परंतु शेर मरा गीधड़ पैदा हो गया या गीदर मरा और शेर पैदा हो गया वहां पर भोग योनी से भोग योनी में जाने में वहां पर कर्मकांड की आवश्यकता नहीं इसे कही न कहीं कर्मकांड मनुष्य के साथ में जुड़े हुए हैं और विश्व के प्रत्येक दर्शन के साथ में कुछ रिचुअल्स ये जो कर्मकांड हैं ये अंतिम संस्कार की कुछ पद्धतियां कहीं ना कहीं कही जुड़ी हुई है प्रत्येक धर्म में क्योंकि भोग योनी है और कर्मयोनी भी है कर्म होनी से भोग उन्नी को प्राप्त करने के लिए बीच का जो प्रोसेस है पद्धति है उस पद्धति को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है प्रत्येक दर्शन में प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ रिचुअल्स कहीं होते हैं महापुरुष उनका जो हरदास ठाकुर जैसे और जो महापुरुष हैं परम परमहंस आश्रम में जिन्होंने प्रवेश किया है ऐसे परमहंस आश्रम के महापुरुषों के लिए तो फिर कोई दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है वहां पर तो जैसे श्री ठाकुर उनका संस्कार करने के बाद में समाधि देने के बाद में तुरंत ही महाप्रभु ने उत्सव कर लिया तो गृहस्थी जो है उसको तो कहीं सपिंडीकरण प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का समय चाहिए सोलह श्राद्ध जब हो जाएंगे तब सफिंडीकरण होगा सोलह श्राद्ध और सोलह श्राद्ध करने के लिए माने बारह महीने के बारह श्राद्ध और तिमाही और छमाही और उन वार्षिक उन पाक्षिक इन सारे श्राद्धों को सोलह श्राद्धों को करने के बाद में तब उसको पिंडदान का अधिकार प्राप्त होगा परंतु सफंडीकरण का संकल्प ही है कि क्योंकि एक वर्ष का समय बहुत होता है और न जाने इस बीच में काल की क्या गति हो जाए इसलिए व्यक्ति को कहीं अपने कर्म के अनुसार भोग योनी को प्राप्त करने की योग्यता उपलब्ध कराने के लिए हम 12वें दिन ही तेरिंग कर रहे हैं श्राद्ध कर रहे तो काल का अपकर्ष करके एक वर्ष के जो श्राद्ध हैं उनको पहले उसी दिन मध्यम षोडशी में करके ही कहीं पूरा कर दिया जाता है फिर उत्तम षोडी जब करेंगे तब तो करते रहेंगे तो मलनी षोडशी मध्यम षोडशी और उत्तम षोडी ये तीन जो पद्धति है मलनी षोडोडी तो ग्यारहवें दिन ही हो जाएगी परंतु तो मध्यम सोडशी जो है वो बारहवें दिन हो करके उसका एक, एक बार सफिनीकरण हो जाए फिर उत्तम छोडशी जो है वो होती रहेगी सा, साल वर्ष वर्ष के के बाद में, के पहले, बाद में में पहले पहले थोड़ा से एक दो दिन पंद्रह दिन पहले उसको करते रहेंगे तो इस प्रकार कहीं ग्रासी के लिए समस्या है परंतु तो जो परमहंस अवस्था में विराजमान हैं ऐसे लोग जो महात्मा हैं और जिन्होंने परमहंस आश्रम स्वीकार कर लिया उनके लिए ये जो धर्म शास्त्र की मर्यादा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है फिर भी यथासाध्य साध्योडी जो है वो षोडशी का आग्रह सन्यासियों में भी है और गृहस्थियों में भी कहीं एक वर्ष के पश्चात जो आग्रह है वो कहीं ना कहीं है तो ये कहीं ना कहीं तो शास्त्र की मर्यादा उसको आदर दिया गया क्योंकि कर्मदेह जो है वो कर्मदेह से में प्राप्ति होना है और कर्मदेह से भोगदेह में जाना है इसलिए कहीं उसकी ये श्राद्ध कर्म जो है वो श्राद्ध कर्म की भी आवश्यकता होती है परंतु हरिदास ठाकुर उनके लिए कहीं शास्त्र की मर्यादा ये कहकर के नहीं छोड़ा जा सकता कि वे तो महापुरुष हो गए उनके उनको श्राद्ध की जरूरत नहीं है न होने पर भी कहीं ना कहीं शास्त्रीय विधि का कुछ ना कुछ पालन प्रतीकात्मक पालन तो अवश्य होना चाहिए और प्रतीकात्मक पालन होने पर यदि अकर्म की जो संभावना है उससे हम बच जाएंगे यदि नहीं किया तो बहुत सारी संभावनाएं बनी रहेंगी क्यों उनको आगे उस व्यक्ति को प्रशस्ति का जो मार्ग है निश्रेष का मार्ग है वो अभ्युदय का मार्ग उसको मिले या न मिले तो यथोभ्युदय तो निश्रेष प्राप्ति अभ्युदय माने मोक्ष प्राप्ति की श्रेष्ठ सीढ़ी को वो पहुंचे और निश्चय का तात्पर्य है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए हम जिस सीढ़ी पर खड़े हैं उससे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचे यह धर्म का एक लक्षण है यथो तो अभ्युदय हमारा अभ्युदय हो अर्थात जो बाधाएं हैं उन बाधाओं अभन करने वाली वस्तुओं के ऊपर हम विजय प्राप्त करें यह धर्म का एक लक्षण है और निश्लेष का तात्पर्य अंत में मोक्ष की प्राप्ति कहीं की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम एक कदम और आगे बढ़े इसके लिए साधक को प्रयास करना चाहिए इसलिए धर्म अभ्युदय और निश्लेष इनकी प्राप्ति करता है अभ्युदय की प्राप्ति करने के लिए धर्म का एक स्वरूप है वो है नोदना लक्षणों धर्म धर्म नोदना लक्षण होता है नोदना का तात्पर्य होता है कि शास्त्र कह रहा है ऐसा करो ऐसा मत करो डू एंड डों इसका शास्त्र ने जो विधान किया है उसके अनुसार हम कार्य करते हुए चलें तो अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए नोदना प्राप्त करना आवश्यक है और नोदना प्राप्त करके या तो हम निश्रेष को प्राप्त करेंगे और निश्चय प्राप्त नहीं किया तो निश्चे की ओर एक कदम और ज्यादा बढ़ा देंगे इसलिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है तो ये सोच करके कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो बहुत बड़े संत थे गृहस्थी यदि है तो उसको शास्त्रीय जो विधि है उसका कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक पालन गृहस्थी को करना ही चाहिए जो महात्मा गण है वे भी कहीं प्रतीकात्मक रूप में जो अंतिम कर्म है उन अंतिम कर्मों की जो शास्त्रीय प्रतीकात्मक जो विधि है उस प्रतीकात्मक विधि को वे भी कहीं ना कहीं करते ही हैं दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है तो धर्मशास्त्र को हम संभावना के बल पर धर्मशास्त्र को अपनाए रहेंगे कि हो सकता है कि व्यक्ति का उद्धार हुआ हो यह भी तो संभव है मानो नाइनटी नाइन परसेंट तो संभव है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर रहा है परंतु तो एक परसेंट कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है कि शायद गड़बड़ हो कुछ कुछ कमी हो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना इधर के रहें ना उधर के रहे ऐसी स्थिति में जो बात के जो जन है अनुगत जो जन है उन अनुगत जनों का ये कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से श्री गुरुदेव का जो महापुरुष बड़े हैं उन बड़ों की शास्त्री विधि से भी उनके मार्गों को कहीं ना कहीं प्रशस्त कर दिया जाए अब कितना विस्तार किया जाए कितना संकोच किया जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है परंतु अः स्थान के ऊपर स्थान कार्य के ऊपर कार्य होना चाहिए आ, एक पुरानी नियम है कि काल उल्लंघन भले हो जाए परंतु तो क्रिया उल्लंघन नहीं होना चाहिए एक सामान्य नियम है कि कार्य अतिक्रमण हो जाए परंतु तो क्रिया अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए भाई तक समझा संध्या करनी है अब तक काल के समय संध्या नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं निय समझा छोड़ दें भाई आगे पीछे करो तो वो कहीं ठीक है इसलिए काल अतिक्रमण संभव है परंतु तो क्रिया का अतिक्रमण संभव नहीं है इसलिए क्रिया का आग्रह कहीं ना कहीं रखना चाहिए तो श्रीमत महाप्रभु एक पूरी व्यवस्था उसको भी कहीं सामने दिखा रहे हैं और हरदास ठाकुर जैसे परंतु तो उसके भीतर जो परम आनंद है कि श्री कृष्ण की इच्छा से मुझे हरदास का मिलन प्राप्त हुआ देखिए महाप्रभु के वचन कितने सुंदर हैं। कृष्ण की इच्छा से मुझे हरदास का संग प्राप्त हुआ कृष्ण की इच्छा ने अब हरदास के साथ में मेरे संबंध को रोक दिया तो मैं क्या कर सकता हूं और श्री हरदास की इच्छा ऐसी थी कि मैं उनकी इच्छा को टाल नहीं सका उन्होंने मुझसे प्रार्थना की तो मुझे लगा तो बहुत बुरा बड़ा कष्टकल लग रहा था परंतु तो उनकी इच्छा बड़ों की इच्छा को मैं टाल नहीं सका और मुझे चुप रहना पड़ा कुछ उसका निषेध नहीं कर पाया तो ये श्रीमद महाप्रभु कहीं दिखा रहे हैं और केवल इतना मात्र ही उस समय हरदा से कह सके कि तुम्हारे बिना मैं तो बिल्कुल आधार रह जाऊंगा मेरी सेवा कौन करेगा तो ये कहीं लौकिक में महाप्रभु दिखा रहे हैं तुम्हारे बिना मुझे संभालने वाला और और कौन है? और फिर हरदास कह रहे हैं बोले अरे तुमको संभालने वाले तो बीसीओ हैं, हैं हैं। सैकड़ों जो आपकी सेवा करने वाले हैं। इसने मुझे आदेश प्रदान किए और महाप्रभु कुछ कह नहीं सके तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया श्रृंखला तो श्रृंखला को ये देखें, तो महाप्रभु एक और श्री हरिदास ठाकुर उनकी दिव्यता भी स्थापित कर रहे हैं और दूसरी ओर एक संदेश मैसेज भी दे रहे हैं कि कहीं अति भावुकता में आकर के हम धर्म शास्त्र की मर्यादा का पूरी तरह से उल्लंघन भी नहीं करें और शास्त्र ने हमारे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में हम उनका पालन करते हुए विराजमान हों। जो भी जो भी शास्त्र की व्यवस्था है उस व्यवस्था का प्रतीकात्मक रूप में ही कहीं पालन करते हुए विराजमान सबे गाय जय जय जय हरिदास नामेर महिमा ये कौनिंग प्रकाश श्री हरिदास की जय हो हरिदास ने नाम की महिमा का प्रकाशन किया तब महाप्रभु ने सबको विदा दी और हर्ष विषाद प्रभु विश्राम कौरेंगे कुछ हर्ष कुछ विषाद के बीच में श्रीमन महाप्रभु ने विश्राम किया प्रकट में हरदास का वियोग है इसलिए विषाद है परंतु मन में यह आनंद है कि हरदास अब श्री प्रियालाल की निर्विघ्न सेवा करते हुए विराजमान है ठाकुर की यही इच्छा उस इच्छा को पालन करना हमारा कर्तव्य भी है और उनको निर्विघ्न भजन अब प्राप्त हो रहा है सिद्ध दे उनका पहले भी था और अब साक्षात प्राप्त करके वे सेवा श्री निकुंज की जो सेवा है उस नुकुंज की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे तो श्री प्रिया ठाकुर जी की कृष्ण की साक्षात सेवा करते हुए विराजमान श्री महाप्रभु ने विश्राम किया तो कहे हरिदास विजय ये हरदास विजय का हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया इसके श्रवण करने से कृष्ण प्रेम भक्ति हो कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी चैतन्य भक्त बात्सल्य जान इस चरित्र के द्वारा श्री कृष्ण के भक्त बासले को कोई व्यक्ति जान सकता है भक्त की सारी बांछाओं को वे सन्यासी शिरोमणि पूरा करते हैं सन्यासी शिरोमणि उनकी सारी वासनाओं को पूरा करते हैं शेष काले दिल तार दर्शन स्पर्शन महाप्रभु ने शेष काल में श्री हरदास को दर्शन और स्पर्श दोनों प्रदान किए तारे कोले नर्तन और श्री हरदास ठाकुर को अपनी गोदी में लेकर के अपने हृदय से लगा करके हृदय के ऊपर धारण करके गोदी में गोद में लेकर के कोले कोरी गोद में लेकर के श्री महाप्रभु ने नृत्य किया आपने श्री हस्ते तारे कृपा बालू दिली और अपने श्री से उसे उन्हें रज प्रदान की आपने प्रसाद मांगे और स्वयं ने ही मांग करके श्री हरदास के लिए भिक्षा करके हरदास का महोत्सव भी किया महाभगवत हरदास परम विद्वान ये सौभाग्य लागे आगे करे पाया श्री हरदास परम विद्वान महा भाग्यशाली होकर के विराजमान है और सौभाग्य लागे वे परम विद्वान हैं उनको परम सौभाग्य प्रदान करने के लिए आगे पाया हरदास का प्रयाण पहले करवा दिया माने अपने अंतर्धान होने के पहले श्री हरदास का श्रीमद महाप्रभु ने प्रयाण करवा दिया श्री चैतन चरित्र अमृत की सिंधु होकर के विराजमान कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु इसकी एक बिंदु भी काम मन इनको तृप्त करती हुई विराजमान हो भव सिंधु तारे वारे आचे यार चित्त श्रद्धा करे सुन तवे चैतन्य चरित्र यदि अरे भैयाओ तुम्हारे हृदय में संसार सिंधु को तरने की इच्छा है तो श्री चैतन्य चरित्र को अवश्य सुना संसार का तात्पर्य है कहीं जन्म मृत्यु इनका चक्कर इसका नाम ये संसार संसार माने चलता रहे घूमता रहे तो एक जन्म मिला कर्म किए कर्म के कारण कहीं अपूर्व मना अपूर्व के कारण भाग्य बना फिर जन्म मिला फिर भोग किया तो कर्म कर्म से अपूर्व अपूर्व से जन्म जन्म के साथ में भाग्य भाग्य के साथ में भोग भोग करते हुए फिर से कर्म तो ये चक्र चलता ही रहेगा इस चक्र को कहीं ना कहीं तोड़ना है। अन्य एक जन्म होगा तो मृत्यु होगी मृत्यु होगा तो फिर जन्म होगा जात ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म हो तस् ये चक्र चलता ही रहेगा इस चक्र को तोड़ना है तो चक्र को तोड़ने का तात्पर्य है कि कहीं कर्म बंधन माया के बंधन को बीच में काटना है इसलिए ये जो शरीर मिला है इस शरीर को ठाकुर की सेवा में लगाना है इस शरीर को वैष्णवों की सेवा में लगाना ठाकुर और माने भगवान और भागवत इनकी सेवा में यदि ये शरीर लगा तो सेवा में लगने पर फिर कर्म का जो बंधन है वो कर्म का बंधन कट जाएगा भक्ति के द्वारा कर्म का बंधन कट जाएगा ये शरीर ठाकुर की सेवा के लिए है ये एक नौकर है जो कि वैष्णव सेवा के लिए भागवत की सेवा के लिए और भगवान की सेवा के लिए हमको ये नौकर मिला है परंतु इस नौकर के चक्कर में ही पड़ गए तो नौकर ही मालिक बन बैठेगा और हम कहीं कहीं इस चक्र में लगे रहेंगे इसलिए शरीर का उपयोग भक्ति के लिए करना है भक्ति करने पर फिर कर्म बंधन उन कर्म बंधन के को की काट हो जाएगी और चक्र यदि कट जाएगा तो फिर इस शरीर के द्वारा जो भगवत सेवा की है वो सेवा के द्वारा गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी शरीर के द्वारा कर्म करने पर अगले जन्म की प्राप्ति होगी शरीर के द्वारा कर्म सकाम कर्म करने पर शरीर के द्वारा सकाम कर्म करने पर अगले जन्म की प्राप्ति होगी शरीर के द्वारा निष्काम कर्म किए और कर्म को भगवत समर्पित कर दिया तो चित्त शुद्ध होगा ब्रह्म की प्राप्ति होगी और शरीर के द्वारा भगवत सेवा के कर्म किए तो फिर वैकुंठ की प्राप्ति कृष्ण चरणारिंद की प्राप्ति हो जाएगी कृष्ण बैकुंठ की प्राप्ति धाम की प्राप्ति हो जाएगी तो तीन तरीका हुए इस शरीर के द्वारा सकाम कर्म करने पर दोबारा जन्म मिलेगा शरीर के द्वारा कर्म तो किए जाएंगे कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते हैं कर्म करेंगे कर्म को यदि भगवान को समर्पित कर देंगे तो कर्म छूट गया चित्त शुद्ध हो गया फिर भक्ति सहित जो ज्ञान किया उस भक्ति सहित ज्ञान करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्म साहु की प्राप्ति हो जाएगी और यदि शरीर से निष्काम भक्ति कर्म किए गए तो फिर गोविंद चरण चरणारिंद की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि साधक देह में जैसी हम वस्तु को चाहेंगे देखेंगे सिद्ध देह में वैसी ही प्राप्त करेंगे तो ये निष्कर्ष होगा इसलिए मनुष्य देह मिला है मनुष्य देह मिलने के बाद में इस शरीर का भगवत सेवा के लिए साधन भक्ति के लिए इस शरीर का उपयोग करना चाहिए और साधन भक्ति के लिए उपयोग करने पर साधन भक्ति ही भाव भावभक्ति भावभक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्ति बनेगी और प्रेम रक्षणा भक्ति के द्वारा ये शरीर जब गिरेगा तो शरीर गिरने के बाद में अंत जो देह है वही चिन्हय देह को प्राप्त करके श्री गोविंद की सेवा करेगा इसलिए साधन भक्ति हरिनाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है इस शरीर के द्वारा यदि सकाम भक्ति की गई तो सकाम भक्ति करने, सकाम कर्म किए गए तो जन्म मृत्यु की प्राप्ति होगी निष्काम कर्म किए गए और कर्म को भगवत समर्पित कर दिया गया तो कर्मयोग के द्वारा चित्त की शुद्ध मात्र होगी और आगे कुछ नहीं मिलेगा केवल चित्त शुद्ध हो जाएगा परंतु मोक्ष मोक्ष मोक्ष भी नहीं मिलेगा फिर जब ज्ञान साधन किया जाएगा तो उस ज्ञान साधन से मोक्ष की प्राप्ति होगी परंतु तो यदि सारे कर्मों को भगवत समर्पित करके किसी ने गोविंद की सेवा की ही कामना की दे से तो वही अंत चिंतित करके गोविंद की सेवा का। इस प्रकार श्री हरदास ठाकुर उनके चरित्र के द्वारा एक मैसेज दिया गया एक संदेश दिया गया कि श्री गोविंद सेवा के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए निष्काम होकर के भगवत सेवा उसकी प्राप्ति के लिए श्री हरिनाम आश्रय ग्रहण करके नाम का मुख्य आश्रय है नाम का मुख्य आश्रय ग्रहण करके जीव को भगवत चरणार्विंद की प्राप्ति होगी ये ही सर्वोत्तम फल है यदि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे तो पड़े रहेंगे कष्ट भोगते रहेंगे यदि मोक्ष प्राप्त हो गया तो दुख की निवृत्ति तो हो जाएगी परंतु तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष में केवल ब्रह्म में स्थिति मात्र हो जाएगी मिश्री मिल जाए मिश्री का स्वाद नहीं हो किस काम का मिलना है तो वो मोक्ष ब्रह्म साहित्य हो गया तो आनंदात्मक ब्रह्म में स्थित तो हो गए परंतु उसका प्रकट आस्वादन नहीं होगा प्रकट आस्वादन करने के लिए शुद्धा भक्ति को अपनाना पड़ेगा और शुद्धा भक्ति में भी रागात्मक भक्ति जो है वह कृष्ण माधुर्य का पूर्ण आस्वादन कराने वाली है श्री हरदास ठाकुर श्री रागात्मिका भक्ति में रागात्म रागानुका भक्ति में विराजमान होकर के कृष्ण सेवा करते हुए विराजमान हुए नौर गौर वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय